हे गोविंद हे माधव हे हरि हरि ओम नारायण हरे भग वेद की पावन गंगा ब्रह्मसूत्र एवं भगवान वासुदेव की रहस्य लीला कथा में हम सब अमृत पान कर रहे हैं आज करक चतुर्थी भी है तो बहुत सी देवियों का माताओं का व्रत भी होता है बड़ा पावन दिन है भगवान की इस लीला कथा का अमृतपान और वेद का अमृत हम सब ग्रहण करें अभी तक वेद में हमने जाना कि बाहर की सतई पूजा सांप्रदायिक है ये केवल सोच पर है इसकी जो रूट्स हैं जड़े हैं वो स्वजगत अर्थात आत्मजगत में है जिस प्रकार दिखता तो पेड़ है लेकिन उसके जीवन का आधार तो उसकी जड़ें होती हैं उसी प्रकार धर्म का आधार वो जड़ें हम सब के अंतर में व्याप्त है प्रभु घटघटवासी हैं केवल बाहर भटकने से हमें कुछ मिलेगा नहीं तो वेद ने हमें एक नई दृष्टि दी उनका बाहर जो भी पूजा पाठ हवन आदि करते हैं हम वो एक सुंदर पवित्र वाहि जगत में स्वभाव और भाव बनाने के लिए होता है तथा वाहे पूजा हवन यज्ञ आदि का फल केवल निमित जगत में होने से नैमितिक भर ही होता है लेकिन इन्हीं पूजाओं को जब हम स्व जगत में आकर दोहराते हैं जहाँ आत्मा यज्ञ का आचार्य है प्राण वायु उपाचार्य है तन सामग्री है जीवन का हर क्षण सामग्री है और जीव रूप हम यजमान है जब इस यज्ञ में आकर हम अपने आप को आत्मज्वाला यज्ञ कुंड के सम्मुख अर्पित करते हैं तो हमें अनंत की राह मिलती है लेकिन जिसने बाहर अभ्यास नहीं किए वो भीतर जाएगा कैसे तो इसलिए बाहर की यज्ञ पूजा पाठ का महत्व कम नहीं समझना लेकिन ये नैमित्तिक है जैसे बड़ी क्लासों में आने के लिए पहले छोटी क्लास से पढ़ना जरूरी होता है अब छोटी कक्षाएं पढ़ेंगे नहीं तो ऊपर कैसे पहुंचे ठीक उसी प्रकार वाहि जगत के पूजा पाठ हवन यज्ञ आदि हमें एक सुंदर मनोरम स्वभाव देने के लिए और वो अनिवार्य है उन्हें नित्य प्रति करना चाहिए क्योंकि तो जो उन्हें छोड़ देगा वो तो भीतर भी नहीं जाएगा वो तो बाहर भटकने लगेगा कोरा बकवादी हो जाएगा वो तो इसीलिए सनातन धर्म में वेद की राह में जिस प्रकार ये शरीर दो भावों में है एक वाह्य जगत एक अंतर जगत है तो धर्म की भी यथा व्याख्या है आए खोले आज की ऋचा कहते हैं आ नो त्रिवृता रथेना त्रीवृता रथत वहतम श्रृणवता वाम वशे जोहवीमी वृद्धे च नो भवतम सात ये आज की आजकिरीचा है और यही इस सूक्त का समापन है अगले रविवार से अगला सूक्त इस ऋषि का आरंभ होगा आ नो आओ अपने आप को आवाज दे कि चलो चलें अश्विना उस यज्ञ में ब्रह्म ज्वालाओं में बाहर के हवन यज्ञ जो हमने किए हैं जो पूजा पाठ हम निरंतर करते रहे जो जो हमने बाहर सीखा है आ नो आओ अब हम सब चलें भीतर अपने ब्रह्म अग्नियों में उस यज्ञ में जो हमारे अंतर में प्रज्वलित है त्रिव्रता जो तीनों आवृत्तियों को देने वाला है जो मुझे इस शरीर को जड़त्व से चेतन ने वनस्पतियों में और वनस्पतियों से जीवंत शरीर के रूप में ढालने वाला है तथा जो तीनों लोगों का धारक है संपूर्ण सचराचर को सारी आवृत्तियों को धारण करने वाला जो यज्ञ है जो हमारे भीतर है त्रिवृता और जिसने तीन वृत्तियों के द्वारा रथेना वांचम हा, रथेना आरवांचम कि जिसने इस शरीर रूपी रथ को बारंबार प्रकट किया है बारंबार जन्मता रहा है वो यज्ञ जो सांस धड़कन जीवन का हर क्षण देता रहा है जो जनन जन्म हमारा उद्धार करता रहा है रहीम और शीघ्रतापूर्वक वहतम और हम सबको निरंतर धारण करता रहा है हमें ज्योतियों से आत्म, आत्म ज्योतियों से वरद करता रहा है ऐसे दिव्य वीरता से युक्त उस आत्म यज्ञ में शौर्य को पाने के लिए आ नो अश्विना आओ आज भीतर के यज्ञ में आए बाहर के यज्ञ तो हम करते हैं वो तो अनिवार्य है लेकिन अब उनसे भीतर का भाव लें और मूल यज्ञ में आए जो हमारे अंतर में प्रज्वलित है जिससे सचराचर प्रकट होता है श्रेण बनता है। जो क्षण क्षण उत्पत्ति को सृष्टि को करने वाला है जो क्षण क्षण हमें उत्पन्न करने वाला है हमें सांस से धड़कन से जीवन के प्रत्येक क्षण से वरद करने वाला है वाम अवसे जिसके वामांग हैं हम सब स्थित हैं हम ना जीव जान की आत्मा श्री राम और झूठा भोग मुदित सुखराम तो वाम अवश्य प्रकृति रूप हम सब जीव रूप हम आत्मा के बाय ही तो है तो कहा श्रेण बंता उस, उस पत्तिदाता के पास चले उस परमेश्वर के पास चले वाम अवशे जिसके वामांग जो होल्पांतरों तक ये जीव रहता है जिसके बिना उसका उद्धार नहीं होता है आओ आज ऐसे आत्म यज्ञ की ओर चलें वृद्धि और इस यज्ञ में हम उस वृद्धत्व को पूर्णता को पाएं चाह तथा नो हम सब भवतम हूं क्या हो वाज साता हूं सातमा ने होता है सुख आनंद तो वाज साता हूं नो भवतम वाज साता हूं आओ कि हम सब हों उसके यज्ञों के सुख को धारण करने वाले विषय वासनाओं अतृप्तियों और इच्छाओं के सुख क्षण भंगुर होते हैं ये नित्य नहीं होते जो सुख यज्ञ की अग्नियों से प्रकट होता है आत्म यज्ञ की वो सुखी तो है जो हमें अनंत की ओर ले जाने वाला है हम सुखी हूं और अनंत के मार्गी बने आओ इस मानव जन्म को धन्य करें बाहर तो बर्बाद ही कर रहे आओ की दिशा पाए आओ के, के अतृप्तियों इच्छाओं का परित्याग करें आओ के सत्य रूप में स्वयं को जाने तो आ नो अश्विना आओ आज इस ब्रह्म यज्ञ में इन आत्म ज्योतियों में पधारो त्रीव्रता जो तीनों लोकों को उत्पन्न करने वाला है रथेनार जो इस शरीर रथ का सारथी है इसको चलाने वाला है जो कृष्ण है हा महाभारत में पढ़ाया था ना और इससे पहले ब्रह्म सूत्र में भी स्पष्ट हो करके आए हैं कि रथ का माने खाली घोड़ा गाड़ी नहीं होती शरीर को और फिर सूक्ष्म शरीर को भी रथों के रूप में ग्रहण किया गया है उनको यथा उनको संपादित किया गया है उन्हें अलंकृत किया गया है तो आनो अश्विना त्रिवृता रथेनवांचम रथेना रहीम वहतम सुवीरम श्रृणवंता वाम अवसे जो वृद्धिचा वृद्धे चा नो देखो तुम सब पूछते हो कि स्वामी जी वैकुंठ कैसे मिलेगा आत्मा की राह कहां मिलेगी वेद ने कहा वो तेरे अंतर में जो प्रज्वलित यज्ञ है जो तुझे कल्प कल्पांतर तक उठाए लिए चला आता है जो तुझे जीवन के अमृत क्षण देता है जो क्षण क्षण तेरे में बुद्धि की सोच की वृद्धि करता है जो तुझे हर भटकाव से ऊपर उठा के ले आता है वो तेरे अंतर में प्रज्वलित है वही तेरा उद्धारक है मोक्ष दाता है और उसी को हमने ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान श्री राम श्री कृष्ण के रूप में लीला कथाओं में भी तुझे तुम्हारे अंतर का ज्ञान देने के लिए पढ़ाया है इसे यदि मोक्ष का मार्ग ढूंढ रहा है तो वो तेरे भीतर से जाता है ये बाहर की भटकना ईर्षा द्वेशमो आशक्तियों और तृप्तियों में जीवन का सर्वनाश मत कर जीवन के क्षणों का आदर कर अंतर्मुखी हो और इस सत्य को अपनी आत्मा में धारण कर दम्भी व्यक्ति उस जंगली शूकर की तरह होता है जिसकी गर्दन ही नहीं घूम सकती तो वो भीतर कैसे जाएगा तो हम सब अतिशय विनम्र हो हमें अतिशय विनम्रता हो जिसने विनम्रता खोई है उसने भक्ति खोई है दंब का एक क्षण तुम्हारी वर्षों के अर्जित तप का सर्वनाश कर सकता है दंभी का कोई ईश्वर नहीं होता और दंभी कभी समर्पित नहीं हो सकता है वो किसी का सगा भी नहीं हो सकता इसलिए चलो अपने अपने दंभ आज त्याग दें और जीवन को कृष्णमय गोविंदमय बना लें। आओ भीतर चले वो सुंदर मनोहर बैठा है भीतर हमारे आओ आज उसका भान करें बाहर मूरत से उसकी मूरत को भीतर भी राज और मूरत सहित अंतर्मुखी हो जाएं, आओ आनो नो अश्विना आओ आज यज्ञ में आए वो यज्ञ जिसके हित में हम यहाँ जो यज्ञ कर रहे हैं ये ठीक ऐसे है जैसे कोई पहाड़े याद कर रहा हो पहाड़े तो उसके जीवन में काम नहीं आएंगे आए क्या लेकिन उन पहाड़ों को रटने के बाद वो सहज ही उंगलियों पर गणित कर सकेगा तो वो अपने सहज जीवन को अच्छे से धारण कर पाएगा उसे कहीं गलती नहीं होगी और कोई उसे ठग नहीं पाएगा तो बाहर का यज्ञ पहाड़ों की भांति है बीता राव अब गणित भी कर डाले पहाड़े नहीं होंगे तो गणित कैसे सीखोगे बच्चा यह भी कह सकता है कि जब गणित ही सीखना है तो पहाड़े का याद करा दे ना ये गलत है पहाड़े याद करना अर्थात बाहर के पूजा पाठ हवन यज्ञ को भी उसी भावना से लेना ये पहाड़े हैं और भीतर बैठ के पाठशाला का गणित शुरू कर देना मैं कौन हूं मेरे प्रभु क्या है ये तन ये क्या है जिसमें तीनों लोकों में ऐसा कुछ नहीं है जो इसमें नहीं है तो ये बैकुंठ धाम क्या है जो मेरा अंतर जगत है लेकिन इसके लिए जैसे पहाड़े पढ़ना बालक के लिए जरूरी है गणित को सीखने के लिए उसी प्रकार बाहर के हवन यज्ञ को करना भी उतना ही जरूरी है अंतर जगत में जीवन के इस गणित को पढ़ने के लिए बाहर पहाड़ों की भांति हमें हवन को यज्ञ को पूजा को पाठ को सभी को बारम्बार दोहराना होगा और अब आए ब्रह्म सूत्र में क्या कहते हैं कहते हैं तदधीन तवादवत् तत्नत वर्थवत् कि इसी जो ऊपर हम पहले ब्रह्मसूत्र में तुम्हें पढ़ा के आए तत्मा ने ऐसे ऐसे सत्य के आधीन और उसी के अर्थों में ही वेद को सभी धर्म ग्रंथों को लेना कि आत्मा ही जगत का नियंता है संज्ञाओं से वो परमेश्वर है अभी टीवी पे दिखा रहे थे कुछ दिन पहले कि एक परमात्मा होता है एक परम परम परमात्मा होता है तो कहते हैं तत्न अधीन अत्व अर्थवत कि इसी के अधीन जो ऊपर ब्रह्म सूत्र में हम आपको पढ़ा के आए हैं इसी के अधीन इसी के संदर्भ में ऐसे अर्थों को ग्रहण करना कि परम परम पिता परमेश्वर परमात्मा आत्मा ये सब एक है वो जो तुमको उत्पन्न करने वाला है वही ग्रहों और नक्षत्रों को भी प्रकट करने वाला है इनमें भेद मत करना वो सातवें आसमान पे है वो दूसरे पे है वो तीसरे पे है कहा नहीं वो सातों आसमान नहीं सहस्त्रों आसमान तुम में वो भी है उसके आसमान भी हैं और संपूर्ण संचरा चर यत पिंडे तत ब्रह्मांड है अपने को छोटा हीन मत समझो तुम कैसे छोटे और हीन हो सकते हो जिन्हें स्वयं परमेश्वर अपने पवित्र हाथों से बना रहा है वो छोटे और हीन कैसे हो सकते हैं हां अपनी मनोवृत्तियों से दीन हीन हो जाते हो जब भौतिकताओं और पैसों के पीछे भागते हो तो जीवन के हर सुख और अमृत का सर्वनाश कर देते हो सब कुछ मिटा के रख देते हो एक युग था जब सौ सौ दो, दो सौ लोगों के कुटुंब हुआ करते थे जुड़े रहते थे क्योंकि तब तुम में अध्यात्म की गोंद थी थे आज तुम में वैमनस्य का विष है हर घर फूटा पड़ा है हर रिश्ता खट्टे है अब विष की तुलना तुम आध्यात्मिक मौन से तो नहीं कर सकते और तुम कहो कि तुम अब बड़े परिपक्व और समझदार हो गए हो यह तुम्हारा सबसे बड़ा ज्ञान है एक युग था जब किसी को भी देखते थे जीव को भी तो मन में यही विचार होता था कि पता नहीं प्रभु किस रूप में लीला कर रहे सताना मत इसे अतिथि भी आता था अजनबी होता था तो भी देवो भाव होता था और आज अपना कोई भी ऐसा नहीं है जो संदेहो भावना हो देवो भाव की तो बाधि खत्म होगी क्या हम समझदार हुए हैं यह एक बहुत ही बौने पन में चले गए हमने जीवन की हर चमक हुई है आए कृष्ण की कथा में चले देखिए क्या दिखा रहे वृंदावन में गोपिया है और गोविंद है उज्जैन में सादीप ऋषि के आश्रम में नर्मदा के तट पर सुदामा भी है उनके अंतरंग सखा है बहुत ही गरीब बालक है लेकिन गुरुकुल में सबका सम्मान बराबर है और गुरुकुल किसी से कोई इच्छा और कामना नहीं करता है देखो एक युग था और गुरुकुल से पढ़ाए छात्र जब गृहस्थ भी होते थे तो वो भी किसी से कामना नहीं करते थे हा? वो अपने धर्म को कर्तव्यों को निष्ठापूर्वक करते थे और ये विधि रखे राम तारी विधि रही है। क्या वो सुखी नहीं थे क्या वो समझदार नहीं थे अगर समझदार ना होते तो इतने इतने बड़े कुटुंब परिवार इकट्ठे सुखपूर्वक रहते कैसे आज तो दो लोग हैं तो एक दूसरे के लिए असह पीड़ा बन जाते हैं बेकार में सोचो विचार करो तो भी जब इच्छा नहीं करता तो अनप्रस्थ में भी कैसे इच्छा करेगा जैसे प्रभु रखेंगे रहूंगा तो क्या सन्यास में चेले जाने करेगा हा हाँ। आज उस गुरुकुल के ना रहने के कारण हम हाँ मिडिल मिडली सोवेस्ट की नकल ही तो मार रहे हैं और मैं समझाता हूं तो कहते हैं फलानी किताब में ये लिखा है फलानी किताब में बोले अरे भाई उसको उस भाव में क्यों नहीं लेते अगर कहा भी है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए है तो बलिहारी गुरु आपके जिन गोविंदियों मिलाए तो कल ने देखिए स्वामी जी इसमें हमने कह गुरु है क्या आत्मज्ञान ही तो गुरु है व्यक्ति नहीं तुमने गलत संदर्भ लगा दिया और व्यक्ति पूजा के पीछे भागे, जबकि यहां नारायण पूजा है व्यक्ति पूजा नहीं व्यक्तित्व तो पूजा है आत्म पूजा है यहां कभी ऋषियों ने अपनी ऑटोबायोग्राफी नहीं लिखवाई है उनका अतीथि भस्म कर दिया जाता है बिना जलाए अतीत को कोई संन्यासी होता नहीं है यह वे पूजा नहीं जीवन के यथार्थ को जानना उसकी स्वरूप को पढ़ना और अपने हर क्षण के मूल्य को जानना उन्हें व्यर्थ नहीं करना अंतर जगत सत्य जगत है और वाह्य जगत नाट्यशाला है एक कथा सुनाते हैं भगवान श्री कृष्ण की गुरुकुल की हा अब थोड़ी कथाएं भी लेते चलें सुदामा ने कहा गोविंद हमने सुना है तुम मायावी हो तुम लीला करते हो बहुत बोले हैं सुदामा तो कृष्ण ने कहा सुदामा ये लीला होती क्या है ये माया क्या होती बोला सो तो मैं जानता नहीं पढ़ाई लिखाई में भी कमजोर हूं हाँ तुम बलराम मदद नहीं करो तो मैं पाठशाला में एक पाठ भी ठीक से न पढ़ पाऊं मैं क्या जानू बहुत भोले हैं बहुत सीधे है सुना और कृष्ण उन्हें बहुत प्यार करते हैं कहते हैं भोले का भगवान होता है और सियाने का शैतान होता है सब सियाणे बन जाते और भोलापन गंवा देती है कितनी कीमती वस्तु खो बैठते हो मैं देव देवताओं में देखता हूं कुत्ते हैं जंगल के जीव जंतु हैं इनका अंत तक भोलापन नहीं जाता इनके चेहरे की मासूमियत अमृत बरसाती है और यहां तेरह साल पार हुए नहीं कि उसके चेहरे पे मासूमियत उड़ जाती है दुर्लभ है इस भोलेपन को रख पाना उसे खो देते हो सिया बनने के लिए तो सुदम हो गए थे हाँ बड़ा अमृत है इसमें इसी भोलेपन को लेकर के मानस की चौपाई है जिसका आप लोगों ने गलत अर्थ लगाया का सबसे भले वे मूड़ मूड़ माने अज्ञानी नहीं है भूला माने जो जान करके भी उसे निशारी मानता है सबसे भले वो मूड़ जिन्हें न व्यापे जगत गति जो संसार का भाव भी नहीं लेते क्या बात है जहां देखा गोविंद आपको देखा आपके रूप को देखा आपके रस को देखा तो सबसे भले वो मूड़ जिन्हें न व्यापे जगत गति अरे कोई ठग भी ले गया ले जाए हमने तो नहीं ठगा जो ठगता है वो पापी है ठगाने में क्या है ठगाती तो गोपियां भी हैं कि आंख मूंद के बैठी हैं क्या कि मक्खन ही चुरा ले पीट की है कि किसी तरह ले हो तो जाए मेरा भोग ही ले गोविंद ले ले तो ठगाने में तो कोई कोई दोष नहीं है दोषी वो वो है जो ठगता है और ठग स्याणापन है ठगना स्याणापन है वो ठगा जाना बोलापन है तो कहा तो सबसे भले वो मोड़ जिन्हें न व्यापे जगत गति तो सुदाम बड़े है भोले हैं वह सीधे हैं कहते हैं कृष्ण मैं ये सब नहीं जानता हूं लेकिन सब कहते हैं कि तुम सब जगह प्रकट हो जाते हो राधा की बातें हवाओं के पंख लगाती हैं हरोर फैलती चली जाती हैं राधा वृंदावन के गुरु है सवेरे ही निकलती है एक एक को आवाज देके पूछती है तुम तो बोले हा बोले कृष्ण को जाने तो नहीं दिया बोले नहीं राधे यहीं है तुम्हारे कहां है <laughs> बोले संसार यहां है गोविंद नहीं है वो तो मंदिर में है ना अपने और उनका भेद सब, बोले नहीं यही है नंद भी एक है हमने जाने नहीं दिया है तो बोले उनके साथ जी रहे हो ना बोले हाँ बोले बहुत रसा रब बोले अमृत रसार न होने में होने का भाव है और रस बरस रहा है और यहां होने में न होने का भाव है आप आतंकित हैं चिंतित हैं क्रोधित हैं हा और मैं कैसे कहूं कि शराफत तो नहीं गुंडागर्दी करते हैं सुबह से शाम तक कभी इससे भिड़े पड़े कभी उससे भिड़े पड़े और वो पूछ रही है रस बोले उसके मनोहारी रूप के रस के बाद फिर संसार में रसी कहां हराते हम तो पिए जाते भक्ति अंतर की राय ना होने में उसके होने का भाव है क्योंकि वो तो यथार्थ में है ना होता तो सांस कैसे चलती दिल कैसे धड़कता तो वो है वो निश्चित है इसीलिए तो मैं जिंदा हूं मुझे तो एक कोष बनाना नहीं आता और वो हर टूटे कोष को दोबारा बना रहा है वो मिट गए रक्त को फिर से पुनः प्रकट कर रहा है भोजन से कोई यज्ञों के द्वारा रक्त के कणों में कोशों में ऊर्जा में सब में लौटा रहा तो वो है वो है लेकिन मेरे पास उसका भाव नहीं है तो बाहर ढूंढता हूं बाहर मटकता हूं बाहर नाचता हूं कि यहां मिल जाएगा तो राजा पूछती है नंद जो है ना बोले हाँ राधा कृष्ण यही है मैंने जाने नहीं दिया कहा दिखता कैसा है कहा बहुत मनोहर है बहुत सुंदर है कहा रस बोले उसके रस के बाद रस कहाँ है तो सारा वृंदावन भक्ति रस में कृष्ण रस में जी रहा है और गोविंद है ऋषि सादीपनी के आश्रम में क्या तुम जान सकते हो कि भक्ति रस में और विषय रस में क्या भेद है क्योंकि विषय रस इंद्रियोचित है इसीलिए तो चाहते हो कि दो लोग जुड़े तो फिर राधा कृष्ण का नाटक करें तो क्या इंद्रियोचित प्रभु हैं या इंद्रियातीत परमेश्वर है किस नाटक में तुम्हारे बैठा है वो मूंद की आंख देखो रोम रोम सजा रहा है वो अतिशय प्यार देता है और तुम उससे लिपटना नहीं चाहते उस मासूमियत में उस भोलेपन में उतरना नहीं चाहते हो झूठी दंप जीना चाहते हो मैं चौधरी मैं चौधरी बड़ा दुर्भाग्य है ये मन सरल होए मन सरस होए तो रस पाए गोविंद का भक्ति में रस बस जाए कहते हैं कि तुम तो वृंदावन में हर गोभी के पास भी हो और यहां भी हो कैसे कर लेते हो ये सब है असंभव तो है कहा लगता तो है असंभव सुदामा भला बता ऐसा हो सकता बोले हां समझ में नहीं आता तुम कैसे कर लेते हुँ? तो बोले तो फिर समझ लो ना नहीं कर लेते हैं बोले तो फिर सब क्यों कहते हैं बोले सुदामा मैं नहीं जाऊँगा दोनों नदी पे नहाने जा रहे कृष्ण और सुदामा और दोनों आपस में बतियाते जा रहे बोले ये संसार माया जाल है ये क्या होता है कृष्ण बोले सुदामा आज तो तुम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो कहा से पढ़े ये सब कहा नहीं मेरे मन में उठती हैं बातें पढ़े बोले से कहते कि सुना है ये जो भी संसार है गुरुदेव भी कहते हैं ये क्षण है और जो दिख रहा है ये सत्य नहीं है ये माया जगत है तो तुम कन्ह है तुम बताओ मुझे समझाओ उन्होंने ऐसा क्यों कहा खल्लाउ के गुरुदेव से पूछेंगे ना? दोनों नहाने लगे गए नदी में उतरे और दोनों नहाने लगे और जो सुदामा ने लगाई डुबुक की तो सुदामा गए बह बहने लग गए तेज पानी आ गया अचानक से और सुदामा बहे जा रहे हैं चिल्ला रहे कृष्ण बचाओ और कृष्ण पीठ किए नहाए जा रहे हैं कह यार है। अरे और दोनों के अलावा कोई है नहीं तीसरा सुनेगा कौन गोते पड़ रहे हैं तो एक केले का पेड़ मिला तैरता हुआ सुदा मैंने वही पकड़ लिया और उसी के सहारे तैर रहे हैं कि हे भगवान अब मैं कहां जाऊंगा मैं तो बड़ा छोटा बालक हूं गरीब हूँ और मुझे तो कुछ आता जाता भी नहीं है मेरे पास तो कोई धन वैभव भी नहीं है खाना कहाँ मिलेगा खाऊँगा कहाँ अरे भाई मैं तो भूखा मर जाऊँगा पहले तो इसी से नहीं बचूंगा तो जो केले में देखा सामने एक नाग बैठा बैठक दूसरी तरफ बोले ये तो डस लेगा अब सुदामा के मन में उसी की नाग की कमेंट्री चल रही है इतना बड़ा फन है और देखो जीव कैसे लप लपा रहा है वो कितना बड़ा है ये ये तो एक ही बार में मेरे को पार कर देगा पेड़ छोड़ दू क्या तो बोले तो डूब जाऊंगा सांप भी पेड़ केले पर बैठा है और सुदामा भी उसी केले को पकड़े तैर रहे हैं क्या करें बेचारे नींद आ गई सो गए कुछ मूर्छा है कुछ नींद है थक तो बुरी तरह गए हैं सुदामा और रात गहराती गई और सुदामा को होश ही नहीं है बस केले की ऊपर चढ़ के उसको पकड़े हैं और वैसे ही पड़े हैं अचानक जब उनकी आंख खोली तो क्या देखते हैं कि भाला लिए और बहुत सारे हथियारबंद लोग और एक कोई बड़ा अनुचार है राजा का जो सेनापति है या कुछ है क्योंकि उसकी पगड़ी पे मुकुट भी लगा हुआ है काफी सुंदर मुकुट है और सब बड़े बड़े लंबे चौड़े व्यक्ति हैं और वो सुदामा को घूर रहे हैं और सुदामा तो जमीन पे पड़े हैं पानी में हैं ही तो जो सुदामा ने देखा सब तरफ तो सुदामा की तो सीटी पिट्टी गुम बोले अरे बाप रे ये भाला मार देंगे तो छाती फट जाएगी है ये तो एक ही बार में गला उड़ा देंगे मेरा तो कहने लगे इनसे कहूँगा कि भैया मैं गरीब ब्राह्मण हूँ गलती से तुम्हारे राज्य में आ गया हूँ मुझे क्षमा कर दो मैं तो संदीपनी ऋषि के आश्रम में पढ़ रहा था गुरुकुल में और ये नहाते नहाते मैं बह गया और यहाँ तक आ गया मैंने कोई अपराध नहीं किया मुझे माफ़ कर दो ये सोच रहे हैं इतनी देर में उनमें से एक सैनिक ने कहा अरे महाराज को होश आ गया बोले महाराज मेरे महाराज महाराज महाराज। क्यों कहा? उठिए आप। बोले बोले हमारे हाँ, राजा साहब का देहांत हो गया था थे। राजा का देहांत हो गया था तो आकाशवाणी हुई कि आज जो नदी में बहता हुआ आएगा वही तुम्हारा महाराज होगा महाराजा होगा तो उठे आप तो हमारे राज राजेश्वर हैं। फुले तो फिर ये मारे मारेंगे नहीं तो फैठ गए हाँ <laughs> हाँ, कहते नहीं है सिर चढ़ जाए ना <laughs> सुदामा जी एठ के कहने जब हम महाराज हैं तो हम ऐसे घटिया कपड़े क्यों पहने महाराज वस्त लाए मुकुट भी लाए सत दिया पहनने के बाद कहा हाँ अब बढ़िया है अब अच्छा है मजा आ रहा है हा? पानी में भी जाके झांक के अपनी छवि दे बोले ठीक है बोले हमारा रथ कहाँ है बोले जी इधर खड़ा है रथ पे बिठाएंगे अब राजा महाराजा साहब सुदामा जी बड़े ऐठ करके और बैठे हुए हैं और जनता उनको जय जयकार कर रही है यार वो अपना हाथ उठा के सबको आशीर्वाद दे रहे सुदामा तो सम्राट हो गए बोले वाह भाई वाह वाह गुरुदेव की, की डांट और कड़वी पाते और सुबह से शाम तक ये झाड़ू लगाओ लकड़ियां बटोर के लाओ फलाना करो यहां ठाट है बड़े ठाट सुदामा जी बड़ी मौज में आ गए जब वो राज महल में पहुंचे तो एक सुंदर कन्या ने उनका स्वागत किया उनका ये कौन है कहा ये राजकुमारी है इन्हीं से अब आपका विवाह होना है बोले ये भी ठीक है के साथ फेरे भी फिर के सुदामा शादी होगी और चारों तरफ जय जयकार हो रही है सुदामा जहां घूमते हैं जनता नतमस्तक होती है और राजा के तो बड़े ठाठ हैं एक बेटा भी हो गया सुदामा जी बड़े प्रसन्न हैं और वो करीब दस बरस का हो गया इतने बरस भी बीते और अकाल पड़ गया फिर से धरती सूख गई पेड़ सूख गए जीव जंतु हड्डियों के कंकालों में बदलने लगे जनता त्राही तराई कर रही लोग मर रहे हैं तो फिर आकाशवाणी हवन यज्ञ किया देवताओं को प्रसन्न करने के लिए सम्राट सुदामा ने कि भाई पानी बरसाओ नहीं तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा तो आकाशवाणी हुई किस राजा से कहो जहाँ से ये लाया गया था ये फिर वहीं जाए जहां से तैरता हुआ मिला था और ये वहां जाकर के अपनी पत्नी और बेटे के साथ स्नान करे और वहां पर फिर से हवन करे तो पानी बरसेगा तो सुधामा जी वहां चले गए रथपथ सजा हुआ रानी साहिबा साथ में और युवराज भी साथ में सब गए सबको नहाना था तो युवराज जल्दी में दौड़ते हुए गए और सीधे पानी में घुसे और पानी था गहरा वो डूबने लगे तो रानी दौड़ी पीछे उनको बचाने के लिए वो भी डूब गई अब रह गए खाली सुदामा वो चिल्ला रहे हैं सैनिक जगह जगह जा रहे हैं ढूंढ रहे हैं। ना रानी मिल रही है और ना युव मिल रहे हैं सुदामा की तो छाती फट गई आये मेरा तो सारा परिवार लूट गया मैं तो बर्बाद हो गया हा बड़े तबाह हैं बेचारे तभी आकाशवाणी हुई इस राजा को भी यहीं डुबा के मारो तभी पानी बरते अब सुदामा की गिंदगी भैया मैं गरीब ब्राह्मण हूं मुझे हाँ सम्राट से फिर लौट आए लौटिया तत्ने लगे मुझे क्षमा कर दो मैं कोई राजा बाजारी बनता भैया मुझे जान तो मैं तो संदीप ऋषि के आश्रम में गुरुकुल में पढ़ता हुआ छात्र हूं मुझे कहा मारोगे क्या नहीं मार महाराज अब आप छात्र को रहे ने आपकी गृहस्थी की बनी बेटा भी वो अब आप छात्र कहाँ और आप हमारे सम्राट बने इतने बरस तो ले जा करके सैनिकों ने जबरदस्ती उनको गोते देने शुरू कर दिया और जो एक गहरा गोता दिया घबरा करके जो इन्होंने सर बाहर निकाला तो देखा वासुदेव पीताम्बर निचोड़ रहे थे बाहर किनारे पे आ गए थे और पूछ रहे थे सुदामा अभी कितनी देर और चाहिए और नहाना है तुम्हें अरे चलो ना देर हो रही है गुरुकुल में सुदामा चुपचाप बाहर निकला कहने लगे कृष्ण वो सब क्या था तर तो का सुदामा क्या हम लोगों दोनों लोग नहा तो रहे थे कहने लगे लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मैं बहुत जगह घूम आया और बहुत टाइम हो गया बोला शायद गुरुदेव इसी को कह रहे होंगे कि जगत एक माया जाल है हा चलो वहीं पूछेंगे <laughs> अंधों की जिंदगी हमारी एक एक क्षण खोते जा रहे हैं और अति मूल्यवान क्षण है जो प्रभु भक्ति साधना और अमृत में बीत रहे थे वो झूठे दम्भ और मिथ्या मिथ्याभिमान में जा रहे हैं कि विधाता तो अब इस धरती पे है ही नहीं हम ही विधाता है आप सब इसी में तो डूबे हुए हो स्वामी जी हम ये नहीं करेंगे तो गर गृहस्थी का क्या होगा वो नहीं करेंगे अरे तू नहीं था तब भी गृहस्थी थी और बहुत सी गृहस्थियों में तू नहीं है चल रही हैं वो भी हा झूठे दम कपट और फरेब जीते हैं हम लोग और हमें याद नहीं आया था कि वाह ही जगत सचमुच क्षण भंगो रहे यदि कोई नित्य जगत है तो मेरा अंतर का स्व है जो वेद हमें निरंतर पढ़ा रहे हैं आत्मा मेरा अधिष्ठित देव है जीवरूप मैं ही उसके वामांग वामांकू अभी जो पढ़ गया है योग स्थित मन योगी मन लक्ष्मण जो है ये मेरा प्राण वायु है मेरा संकल्प शक्ति ही हनुमान है सब कुछ मेरे भीतर है और ये परिवार चाहे जिस योनि में मैं जन्म पाऊं यथावत आएगा ये नहीं बदलता ये नित्य जगत है और बाहर के सारे दृश्य बदल जाएगी और जिसने बाहर को ही महत्व दे रखा है वो अपने अंतर जगत में एक अंधा ही तो है उसे कोई याद नहीं है उसे बिल्कुल याद नहीं है कि नियति अपने मार्ग पर चलती है हम उसमें केवल निमित्त सूत्र होते हैं इंस्ट्रूमेंट होते हैं सकाम और निष्काम का दो रास्ते हैं हमारे पास हमने पिछले रविवार को भी इसे लिया था कि जब फांसी पर चढ़ाने वाला डोम अथवा जो भी व्यक्ति है जब किसी को जेल में फांसी देता है तो क्या वो पापी होता है नहीं होता क्योंकि ये उसका निष्काम कर्म है और वही जब घर में पड़ोसी के साथ झगड़ा करता है और लड़ाई में उसको मार डालता है पड़ोसी को तो क्या ये भी निष्काम कर्म है नहीं ये सकाम कर्म है अब उसे भी फांसी होगी आपने सकाम कर्म को ही अपना मुकद्दर बनाया हुआ है इसीलिए वेद आपकी समझ में नहीं आते मतलबी के राम नहीं होते और झूठे को भक्ति नहीं मिलती हमेशा याद रखना एक दूसरा उदाहरण देखना कि जब मां अपने बच्चे के तन की महल को धोती है साफ करती है उसे नहलाती है उसका मैलद होती है तो ममता मई मां कहलाती है और वो भक्ति का स्वरूप होती है साक्षात लक्ष्मी होती है लेकिन वही देवी जब उसे व्यवसाय में सकाम धर्म में ले लेती है तो उसे हम भंगन कहते हैं जमादार कहते हैं तुम जमादार होना चाहते हो उस देवत्व रूप को पाना नहीं चाहते नहीं तो तुम्हारी सोच क्यों बदले क्या एक भंगन कहलाना अच्छा है और जब ये डिग्री हम खुद अपने को लगा रहे हो तो फिर उसमें संशय कहां रहा जब जब दूसरों पे हम एहसान लादते हैं हम सकामी हैं तभी तो ऐसा करते निष्काम होते तो जानते ना कि प्रभु ही सबसे सब काम कराते हैं नारायण ने मुझे यह सौभाग्य दिया है तो हम प्रसन्न होते ना कि किसी पे ऐठ के अपने भाव दिखाते इतनी सी बात सारे सत्संग के बाद भी हम नहीं समझ पाते आपको एक कथा सुनाते हैं तखत रामलाल की पहले भी सुना है थे पृष्ठभूमि में है ही एक थे लाला रामलाल बड़े सकामी बाकी सारी अच्छाइयां झूठ नहीं बोलते किसी के साथ ऊंच नीच नहीं करते अपना काम धंधा करते हैं धन कमाते हैं और घर गर गृहस्थी पालते हैं मतलब के बिना वो कहीं जाते नहीं बस इतनी सी बात है ये लाला रामलाल जब भी उन्होंने कोई पूजा पाठ भी कराया तो देखा कि वो हाकिम जो आया है वो राम भक्त है तो राम की कराओ कृष्ण भक्त है तो कृष्ण की कराओ और अगर शिव भक्त है तो शिवार्चन कराए और खुद कभी नहीं सुना बेचारे आयोजन में लगे रहते थे फला अरे दिखाने आ रहे आप लोग भी तो यही करते हो हाँ कहानी आप की है तो हमेशा मतलब कि ही जिंदगी जी पुराने जमाने की बात है गाड़ियों पे सामान लाद करके दूर दूर देशों में बेचने जाते थे फिर वहां का खरीद लाए तो यहां बेच ली ऐसे यात्राएं होती थी तो यात्रा में निकले और काफी सारा काम धंधा करके जब वो लौट रहे थे एक रेगिस्तान में से होकर के तो उनका पानी खत्म हो गया बहुत प्यासे थे और भयंकर गर्मी में जब वो आगे आए तो जब वो वहां आगे पहुंचे तो आते ही उन्होंने ठंडा पानी पी लिया एक्सपोजर हो गया लाला रामलाल अकाल मृत्यु को चले गए मर गए जब मर गए तो मर गए लेकिन उनके अंतर जगत में भी हलचल है अंतर जगत तो नीति जगत है आत्मा ने कहा सारथी ने कि लाला लाला रामलाल तू भी जीव रूप इस अंतर जगत में ही रहा यहीं से सांसें धड़कने लेता रहा और हर क्षण मैंने तुझे पाला पोसा और बड़ा किया मैं तुझे हर सांस धड़कन देता रहा लेकिन मैंने तुझसे कभी कोई इच्छा नहीं की तुझे रूप दिया तुझे जन्म दिया हर सांस दी तेरे तन का मेला भी मैंने धोया लेकिन तुझसे कोई इच्छा नहीं की मैं निष्काम भाव से तुझे सब कुछ देता रहा और तू सकाम भाव से आगे एक सांस नहीं बढ़ा यदि तूने निष्काम भाव का दिखावा करके कोई सेवा भी की थी कोई सेवा भी की थी तो उसका कारण अपने किसी दंग को बुजवाना था किसी हाकिम पे प्रभाव डालना था कि मेरी इज्जत हो जाएगी मेरा सम्मान हो जाएगा मैं ये काम करा लूंगा तू निष्काम वहां भी नहीं था तो सुन रामलाल मेरा इतना बड़ा संग करके भी तू मेरा रंग नहीं ले पाया तू मेरा रंग नहीं ले पाया तो बता मैं किस हौसले से तुझे फिर तेरा उतार करूं मैं तेरा उद्धार अब नहीं कर सकता एक उम्र पूरी जी हमने मैं हर सांस तुझे निष्काम भाव से देता रहा और तू सकामी बनके के दम और लोभ के लिए जिया है मैं तेरा उद्धार अब नहीं करता और ये कहकर आत्मा और वायु दोनों छोड़ के चले गए अपनी देह में फंसा रह गया ब्रह्मरंद्र में रामलाल जो जीव था अपने अपने समीकरण देखो ये सबकी कहानी है हम सबकी कथा है इसको अब वापस तो ले जा नहीं सकते रामलाल को तो उन्होंने वहीं जलाया वहीं अग्नि दी जो बाकी लोग थे उनके मित्र और परिवार के लोग और उसके तन की भस्मी एक पेड़ के तने में लौट गई पौधे से उसके तन की राख से एक पेड़ बन गया अब रामलाल निष्काम सेवा कर रहे हैं पेड़ का तना बन के बहुत सी मृतदेह की मट्टी आती है और इसी तने में से होकर के फलों फूलों में लौटती है नाना जीवधारी उसे ले जाते हैं यथा योनियो में वो प्रकट हो जाते हैं लेकिन बेचारे रामलाल निष्काम भाव से सबकी ट्रांसपोर्टेशन में लगे हैं उनका कोई उद्धार नहीं क्योंकि सारथी ने कहा तेरा उद्धार आत्मा ने अब नहीं करूंगा तू सेल्फिश रहा है मतलबी रहा है तूने हमेशा छल और कपट जिया है तो तेरा उद्धार अब अंतरात्मा करे तो कैसे क्योंकि आत्मा तो कभी इन भावों में नहीं रहा संग का रंग भी नहीं लिया तो बदरंग भटकता रह गया उद्धार नहीं है समय के साथ वो पेड़ सूखा तब तक सेवा कर रहा है सैकड़ों बरस बीते उद्धार नहीं है एक बड़ई को वो पेड़ अच्छा लगा उसने चीर डाला उसे उसकी लकड़ियां काटी पुराने जमाने और एक बढ़िया तखत बना दिया तो लाला रामलाल बन गए तखत रामलाल ये देखो ये भी है और उनको लाला मणिकलाल खरीद के ले गए सस्ते जमाने में भी बहुत बढ़िया था काफी महंगा भी कहा अब लाला जी उसके ऊपर चढ़ के बैठे हैं सारा कार व्यापार होता है और जब काम धंधा नहीं रहता है तो संगी साथी आ जाते हैं वहीं बैठ करके अपना चौपड़ ओपड़ उसी पे खेलते हैं लादे हैं रामलाल निष्काम सेवा में लगे हैं तखत रामलाल उद्धार नहीं है त्राही माम त्राही माम चिल्लाते हैं और सारथी कहता है बहुत लंबी आयु हम और तुम दोनों साथ ये थे तुमने मेरा कोई रंग नहीं ज्ञान भी लिया था तो रावण की तरह बड़े विद्वान है रावण भी विद्वान था तो आप बता तेरा उद्धार होगा कैसे नहीं लाला तेरा उद्धार नहीं है ला सब बुला ये तुम भी हो सकते हो और कोई भी हो सकता है अपने अपने दम तोड़ो विनम्रता जगाओ लादे पड़े बहुत चिल्ला रहे हैं रो रहे हैं गा रहे हैं तो सारथी ने कहा आत्मा ने कहा चल एक बार फिर हम तुझे मौका देते हैं सुन अब की चूका तो फिर तेरा उतार कभी नहीं हो और तुम कितनी बार चूके हो उसकी दया दे और आज भी चूकना ही चाहते हो उस सत्संग करके भी सकाम भाव से बाहर निकलकर इस निष्काम के अमृत को नहीं पीना चाहते हो कहा चल तेरा उद्धार करता हूं लेकिन कुछ स्थान का तब का तेज तो चाहिए होगा उसके बिना तो लाला तेरा उतार नहीं है कोशिश करता हूं साथीने का और उसकी अदृश्य माया चली और लाला रसिकलाल ने देखा एक बढ़िया नए पलंग का जोड़ा हाँ बेड हाँ डबल बेड वाला उन्हें वो बहुत पसंद आया और उन्होंने उसको खरीद लिया तो सरप्लस हो गए तखत राम लाल बूढ़े भी बहुत हो गए थे हाँ मणिकलाल तो मर गए बेटे रसिकलाल ने बिस्ट निकाल के उसको किनारे किया और दूसरे पलंग लगा दिए तो भारी भरगम पलंग ऐसे ही पड़ा हुआ था दलान में पंडित जी आए पूजा उजा कराने और जब जाने लगे तो लाला रसिकलाल ने कहा पंडित जी मैं आपको ये तखत दान करना चाहता हूँ तो उन्होंने देखा बेचारे धोले बतले पंडित जी हिला के भूले लाला ये रावण क्या मुझसे उठाया जाएगा मन करे तो अपने नौकरों से भिजवा दे तब लाला को भी जल्दी थी तो नौकरों से कहा जाके पंडित जी के यहां डाले आ? उठ गए तखत रामलाल और इस उठते हुए तखत रामलाल में अपने को भी देख लेना कल हम में कौन कहा किस गति को होगा कौन जाने अपने अपने कर्म झांक लेना क्योंकि जो वक्त से चूक जाते हैं वे फिर उद्धार कदा भी नहीं पाते हैं जो अब नहीं जागेंगे वो कभी नहीं गरीब ब्राह्मण दो छोटी सी कुठड़िया एक लंबा सा आंगन तो आंगन ही में पड़ गए भीतर तो जा ही नहीं सकते थे बाहर पड़ गया खुले में तखत राम लाल जब सेठानी ने देखा उनकी धर्मपत्नी ने रसिकलाल जी की बोली ये आपने क्या किया उस सस्ते जमाने में ये इतना महंगा बिका था और आप उठाए पंडित जी को दे दिए उसने दुखी होकर कहा तो एठ के लाला रसिक लाल बोले अरे हर कोई दान कर सके है कि माने दान किया दोनों महापापी हो गए उसने उसके जाने का दुख किया और इन्होंने दान का दम्ब किया दोनों महापापी हो गए और बताओ तखत रामलाल को तो लिए जा रहा था सारथी उसका ये फालतू में सकामी होकर पाप बटोर बैठे जबकि उस तखत को ले गया था कौन सारथी उसका तो प्रकृति नियति अपने नियमन पे काम करती है और हम अपने सकाम भाव के कारण बड़ी बड़ी गठड़ियां भरते हैं पाप की महापाप की अधा पाप की चौधरी जो है खजाना बड़ा चाहिए पाप का सोचो विचार करो अब पंडित जी बैठ करके वहीं पे पूजा पाठ तो संध्या आदि करते हैं त्रिकाल और कथाता भी करते हैं उसी आंगन में बैठ करके भक्त लोग आते हैं उनके लिए भी पूजा पाठ करते हैं सब करते हैं तो उस स्थान में रहने का तब का तेज तखत रामलाल को मिलने लगा बन के तखत एक दिव्य धाम में शरण भी तो पाओ न पाओगे जो अब न जागोगे तो बहुत बहुत फटक जाओगे वहां तक आने में भी उसे पीढ़ियां लग गई थी तखात रामलाल बरसात में गले धूप में जले सर्दी में ठिपरे और जर्जर हो गए उनकी लकड़ियां भी निकलने लगी और पंडिताइन को तो वो फूट आंख नहीं पाते थे उन्हें वो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते थे क्योंकि तो जब भी वो लीपने जाए झाड़ू लगाने जाए तो उनके बदन में छील देते थे वो लकड़ी के तिन के और कभी कपड़ा फाड़ते तो लड़के आए होली का चंदा मांगने बोले इसी मुंह को उठाए लिए जाओ उठ गए लाला तखत ला राम होली जले अब हसम हो गए पंडित जी आए उन्होंने देखा बोले अरे मेरा तखत क्या हुआ और बड़े गुरु राय गुस्सा किए तो पंडिताइन ने ऐठ के कहा क्यों दान लेना ही जानते देना नहीं जानते हमने दे दिया होली में दोनों फिर पापी हो गए और तखत रामलाल को लिए जा रहा था आत्मा उसका लौटाना था उसे फिर जीव लोनी में व्यर्थ में सारे चौधरी महापतित पापी हो रहे थे और उनको दम था कि वो पापी हो रहे हैं का है उन्हीं के राख जले राख बने राख पानी में डोलती चली खेतों की राह होली राख हो, हो गए तखत राम ला एक उन्हीं के वंशजों में एक लड़के ने अपनी नई बन हवेली बहू से कहा कि चलो तुम्हें लखनऊ घुमा तो दोनों गाड़ी में बैठ गए वो सोचने लगी मैं सुंदर हूं इसलिए तुम छल्ला घुमाए लिए जा रहा वो सोच रहा था क्या याद करेगी कैसा पति मिला दोनों फिर पापी हो गए जबकि उनको बुला रहा था सारथी उनका लिए जा रहा था सारथी रामलाल का उसी भस्मी से बने फल जहां वो ठहरे थे उन्होंने वही भोजन के रूप में ग्रहण किया अन्न ने रथ कणों में परिवर्तित हुए और उनके गर्भ में फिर शिशु रूप पाए रामलाल कर रहा था सारथी और पाप बटोर रहे थे आप सब क्योंकि आपने कहा आप ही विधाता हो विधाता और तो कोई है ही नहीं